रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुल मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन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 नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष रेडियो मधुबन के स्टूडियो में औरंगाबाद से बी उमा जी उपस्थित हैं और आप काफ़ी लंबे समय से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और काफ़ी अलग अलग सेवाएँ भी आप करते हैं तो पी उमा जी बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप बहुत बढ़िया मस्त जी जी अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं वैसे वैसे शरीर का नाम उमा बहन है बारह साल से औरंगाबाद में उप सेवा केंद्र जो है वहाँ पर समर्पित रूप से सेवा कर रहे और आपका पढ़ाई लिखाई वगैरह वैसे पढ़ाई तो ग्रेजुएशन हुआ है बी ए ग्रेजुएशन और उसके बाद ऑर्डर भी सेवाएं तो चलती है जी जी जी जैसे बाहर गांव में जाना सेंटर्स पर भी कोर्स क्लासेस अच्छा, अच्छा, अच्छा, से, से कैसे जुड़ना हुआ आपका जो हमारे लौकिक सिस्टर है तो सबसे पहले उनको ज्ञान मिला अच्छा परिचय मिला फिर उसके बाद फिर मुझे मिला फिर मुझे जो जो मेडिटेशन है जो परमात्मा का नॉलेज बहुत अच्छा लगा जी तो बस जुड़ गए कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगी जिससे आप अपना पूरा जीवन यहाँ पर लगा रही है यहाँ पे जो जो सत्य ज्ञान है जो ईश्वर की सत्य पहचान है जो इतने अट्रैक्ट किया और यहाँ का जो वाइब्रेशंस है जो जो एक अलग ही जो अपना दुनिया में रहते हुए अलग ही जो जीवन जीने का जो तरीका है हुँ, हुँ, हुँ. कई अच्छी बातें हैं, जिससे सच्ची खुशी मिली सच्चा आनंद मिला जो देखा मैंने ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी जुड़ के फिर धीरे धीरे लगन बढ़ती गई और फिर बस यही फाइनल कर दिया <laughs> <laughs> <laughs> कि लाइफ में बहुत जरूरी है जी, जी, जी। ये ये विशेष काम करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सभी गृहस्थ में या जो भी है जो लाइफ का निर्णय लेते हैं पर हम कुछ यूनिक करें सारे विश्व के लिए कुछ अच्छा करें तो फिर इस फिर जो संकल्प था अंदर का कि करना है तो यही करना है सबको ये नॉलेज स्प्रेड करना है ईश्वर से मिलाना है मेडिटेशन का तो खुद खुद को तो बहुत नशा था अच्छा अच्छा बहुत अच्छे अच्छे अनुभूतियाँ हुई है तो एक से जुड़े एक अच्छा अनुभव सुनाइए जैसे मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ था तो तो उसके पहले से जैसे तो मैं बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ तो जो जो परमात्मा की फीलिंग होती है तो जैसे कि जैसे परमात्मा तो निराकार है तो वो जो फीलिंग है तो जब मैं उनसे और नज़दीक गई तो वो जो फीलिंग है कहो या वो अनुभव कहो जो उनसे मुझे प्यार मिला शक्ति मिली तो उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था इतने अलग अलग जो उनसे मुझे बहुत सराना अनुभव हुआ जैसे कि वो दोस्त भी है उनसे हर संबंध मैंने जोड़ा बहुत नजदीक का अनुभव किया तो वो फीलिंग तो बहुत ही अलग थी कि कहीं पर एट हुआ ही नहीं मन और नहीं। फिर बस जुड़ते गए आगे बढ़ते गए गए आगे बढ़ते ओमा <laughs> जी काफी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी अनुभूति जब हो जाती है तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में हम लोग जो है आ, किसी भी मार्ग को अपनाने में सक्षम हो जाता है और बिल्कुल आपको घर का माहौल भी रहा है और उसी से आपको जो है प्रेरणा भी मिली घर के लोगों ने भी इस चीज़ को अपनाया तो आपको लगा कि ये जीवन अच्छा है और आपको जब अनुभूति हुआ तो आपने अपने जीवन को इस ओर मोड़ दिया एक और बात आती है कि प्रोफेशन जैसे पढ़ाई वगैरह किया तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अपना काम वाम करके फिर हम लोग इस सेवा को करें बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा लगा अच्छा कुछ हम थोड़ा सर्विस शादी करें पर जब ये जब जो परमात्मा का जो हम रोज नॉलेज सुनते जैसे मूर्ति है जी जी। अगर आप प्रोफेशन में होते तो कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते थे क्या करना चाहते थे जैसे ओफिस वर्क, ओफिस वर्क, अच्छा वो पसंद है जैसे कंप्यूटर्स के कई काम अच्छा अच्छा और जैसे टीचिंग करना टीचिंग करना जी थोड़ा बिजनेस कुछ एक्टिविटीज अलग बिल्कुल बिल्कुल अच्छा उमा जी मैं चाहूंगा कि हमारी जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं भले हम इस और हैं या दुनिया में हैं तो संघर्ष तो कहीं ना कहीं चलता रहता है तो आपके जीवन में ऐसा कुछ संघर्ष वाला पीरियड भी रहा हो नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छा जब से मैं परमात्मा से जुड़ी हूँ या इस ज्ञान से जुड़ी हु तो मुझे परमात्मा की बहुत हेल्प मिली है बहुत अच्छा अनुभव रहा कभी तो भी मुझे कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई जो मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा इजिली सब कुछ दिया है अच्छा माने बहुत इजीली मैं इस ज्ञान में जुड़ गई हूँ <laughs> और कोई भक्ति नहीं कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कुछ भी नहीं जैसे भगवान मिले और उनसे मुझे अनुभूति हुई और अलग अलग अनुभूति के द्वारा मैं इतना लाइट आगे ला आगे चली गई कैसे बारह साल निकल गया बिल्कुल है। <laughs> हैप्पी अच्छा एक और बात मैं चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोगों को आप मिलते होंगे कोर्सेस वगैरह चलते हैं शिविर वगैरह चलते हैं तो लोगों के जो सिचुएशन आज के समय में है आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो किस प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं अभी अभी तो समय प्रमाण देखा जाए तो मेंटली बहुत बहुत डिप्रेशन भी भी कह सकते हैं हैं सोच वाले भी है कि अलग अलग उनके कारण होते हैं है ना किसी कि, किसी को किसी ने कुछ कहा तो उनके ऊपर कितना वो सोचते हैं तो डिप्रेशन वाले जैसे कह सकते तो वो भी बहुत बढ़ रहा है तो फिर तो उनके लिए कि हम बताते हैं कि मेडिटेशन करिए आप आ, आ, जैसे कि आपके यहाँ बहुत सारे भाई बहन भी आते हैं अभी ब्रह्म कुमारी इस लाइफस्टाइल को अपना के चलते भी हैं और अपना कामकाज करते हुए इस संस्थान को जुड़े हुए हैं तो उनमें से कोई एक हद ऐसा अनुभव जो आपको इंस्पिरेशन लगता है ऐसा कुछ अनुभव किसी का सुना आ, ऐसे तो बहुत सारे हैं किसी एक एक या दो जन का जो है ना आप स्पेशली बताइए विदाउट नेम ऐसे तो एक परिवार है जी। तो जब से वो जुड़े हैं तो घर रास्ते में सब कुछ संभालते हुए भी बहुत आगे गए हैं और काफी उनके अच्छे अच्छे अनुभव रहे हैं जैसे पहले बहुत डिप्रेशन या जो भी भारी भारी साधा उनका लाइफ सारा तो जब से परमात्मा से जुड़े हैं मेडिटेशन कर रहे हैं इस ज्ञान को लेके चल रहे हैं तो नॉलेज के आधार से उनको तो बहुत काफी आज भी बहुत अनुभव अच्छे अच्छे कर रहे हैं परमात्मा से जुड़े है तब से चलिए औरंगाबाद के बारे में बताइए औरंगाबाद सिटी काफी बड़ी सिटी है फेमस सिटी है जैसे दीदी ने बताया कि हिस्टोरियल भी बहुत सारा है और सभी ने आना चाहिए वहाँ मोस्टली किस तरह के लोग आते हैं सभी टाइप सभी के टाइप विदेश, वाले विदेश वाले भी आते हैं अच्छा अच्छा हर टाइप की कह सकते हैं सभी मिक्स से हैं अच्छा, सभी अच्छा, आते अच्छा, हैं, सभी सभी कल्चर सभी कल्चर हैं सभी कल्चर के सभी कल्चर के हाँ वहाँ पूरे साल भर में औरंगाबाद में कोई ऐसा लोकल फेस्टिवल वगैरह होता है या कुछ ऐसा वार्षिक उत्सव वगैरह कुछ ऐसा है <laughs> जी <laughs> अच्छा महाराष्ट्र में स्पेशली किस दिन को ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर आव... गुड़ी पाड़वागर दिवाली दसरा अच्छा अच्छा दिवाली ये तो स्पेशल होता है बड़ा धूमधाम से करते हैं दिवाली तो जोरों से होती है बाकी तो बाकी तो देखा जाए तो जैसे सारी इंडिया में तो है ही फेस्टिवल का तो काफी ताम झाम रहता ही है विशेष दिवाली हुँ। ऐसा नहीं जी जी अब बारह साल में क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं वहां पर पहले कैसा था औरंगाबाद अभी कैसा है काफी चेंजेस है जब से देख रहे तब से पहले अलग थे थोड़े से आ, स, स, स, सभी लोगों की मैंटालिटी अलग थी अभी काफ़ी अलग अलग अलग अनुभव आ रहे और काफ़ी डिफरेंट मनाइए कि आ, लोगों की मानसिकता बदल गई है पहले जैसे नहीं रहे अभी बहुत फॉरवर्ड भी है एडवांस भी है एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी और आ, आ, <laughs> <laughs> बस जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप गीत संगीत अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई गीत बताइए ऐसे अच्छा जैसे गुनगुनाते हैं ना हाँ, जैसे हम कुछ वर्क कर रहे हैं हाँ, या आनंद ले रहे हैं किसी गीत का संगीत का म्यूजिक का तो गाते हैं दो तीन लाइन ऐसे एक हाथ लाइन हमें सुनाइए कोई गीत जो आपका पसंदीदा हो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते क्या बात चलिए <laughs> बीके जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे सभी रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे यही बताना चाहेंगे की भाई आप भी जुड़ जाइए जो सत्य है उससे जुड़ जाइए ईश्वर शक्ति से जुड़ जाइए और अपना जो जीवन है उसको भी चेंज करें जो प्रैक्टिकल हमको जो मिल रहा है आज जो खुशी मिल रही है जो प्यार मिल रहा है ईश्वर से उसी में सच्चा आनंद है तो आप भी आइए जुड़िए आनंद चलिए उमर जी, <laughs> जी काफी अच्छी बात है आपने बताया और बड़ा अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के और चलिए मित्रों उमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से और आप सभी को अगर भी के उमा जी की बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे अप्लाई करें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें और आनंद उठाइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ दुआओं में याद रखिएगा सुनते रहो मस्कर रहो जिंदगी का सफर है तैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर कोई समझान नहीं कोई जा के mm घर -hmm. तो से पहले फिजा आ गई घर पर शां नजर हक गए चार अगर कोई सम